बहुत देखने में आता है हम जैसे वक्ता बहुत मिलता है रास्ते में मिल जाएगा बहुत बोलने वाला बहुत है आचरण करने वाला बहुत कम मिलता है इसलिए तुलसीदास जी एक शब्द में कहे हैं काम क्रोध मदलोक की जब तक मन में खान तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान जब तक मन में काम क्रोध लोभ आदि ये जो अवगुण जो है ये जो रिपू है रिपू शब्द का माने है दुश्मन संस्कृत में रिपूर कहते हैं रिपू माने दुश्मन ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भीतर रह करके हमको नष्ट करता है और हमको पता नहीं जो ये हमको नष्ट कर रहा है और नष्ट के ओर ले जा रहा है और हम इसको प्रोत्साहन देते हैं प्रोत्साहन देते हैं हमारे तो काम क्रोध आ जाता है तो इसलिए हम थोड़ा सा भी लज्जा नहीं घृणा नहीं भय नहीं हमारे लिए संकोच नहीं हम इसको प्रोत्साहन देते हैं हमको अगर कोई कह दे आप बहुत क्रोधी हैं, आपका क्रोध तो हमको असंतुष्ट होता है ऐसा शब्द हमको कह रहे हैं हम क्रोधी है हम, हम लोभी है ये अच्छा है ये सज्जन है।, है? है ना तो ये जो रिपू है ये हमारे भीतर जब तक है तब तक जाकर के रिपू की प्रबलता रिपू तो रहेगा ये जाता नहीं जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है पूर्ण रूप से उसका हृदय ग्रंथ जब तक खोल नहीं जाता है तब तक जाके ये रहता है लेकिन इसकी स्थिति थोड़ा बदल जाती है उस दिन कषाई की बात कह रहे थे चार ये जो काम क्रोध लोभ मोहम्मद मशि जो कषाई रूप में हमारे भीतर विद्यमान है हमको खा रहा है भजन करते हैं लेकिन ये जो रिपु है हमको भजन में आगे बढ़ने नहीं देता है कहीं कहीं क्रोध के कारण संत अपराध कर बैठते है संत अपराध इतना बीघा होता है बड़े बड़े भजन नंदी को नष्ट कर देने में समर्थ है यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता ऊपर यह छिंडता सुखी जा पाता ये मत तो हस्ती जाए वैष्णव अपराध है क्रोध के कारण होता है कभी संत के ऊपर एक क्रोध प्रदर्शन हो जाता है आग बबूला हो जाता है तो उसको नष्ट कर देता है तो ये हमको खा रहा है एक पर्वत के शिखर में चरना कितना कठिन है एं? लेकिन गिरने में कितना समय लगता है फट गिर जाओ एक एं? एक सेकंड में पतन हो सकता है ऐसे अपना जीवन जीवन गठन गठन के के लिए जीवन के लिए अपना आत्मिक अपने परमार्थिक जीवन गठन के लिए हमको कितना सावधान हो करके कितना तत्परता के साथ एं? कितना सावधानियां अवलंबन करके हमको फूक फूक के कदम उठाने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है जैसे काम क्रोध रिपू आदि जो हमको नष्ट करना दे हमारी मित्र ये जाग करके कभी हमको हमारे भजन को नष्ट कर करना दे है ना लेकिन छोटी सी भूल के कारण भजन जीवन चौपट हो सकता है, है आ, तो तुलसीदास जी कहते हैं ताम क्रोध मध्यलोप की जब तक मन में खान तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान मैंने पंडित बड़े बड़े बात करने से पंडिताई शास्त्र की बात करते हैं लेकिन भीतर में काम क्रोध लोभ है तुम्हारे साथ मूर्ख के साथ कोई भेद नहीं है हाँ तुम बड़े बड़े बात करते हो आ रही बात करना आता नहीं है इतना ही फर्क है लेकिन उस बात से कुछ मंगल होना संभव नहीं है मंगल तो आचरण से होता है बात से होता नहीं है शास्त्र अध्ययन करके मंगल नहीं होता है शास्त्र आचरण करने से मंगल होता है शास्त्रीय जीवन अपने जीवन में उसको अनुसरण करने के लिए हमको पकप पक हमको प्रयत्न करना पड़ेगा है ना एक शास्त्रीय जीवन आचरण करना बहुत जरूरी है काम कर दो हिंसा धम्भ विवर्जित लोभ होते हो जाना आप हमारे शास्त्रकार गण कहते हैं देखो वैष्णव कौन है काम क्रोध विहीना काम क्रोध है नहीं हिंसा दंभ विवर्जिता किसी के प्रति प्राणी मात्र ही किसी के प्रति हिंसा नहीं हिंसा तीन प्रकार कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार हिंसा है कायिक हिंसा है शरीर के द्वारा किसी को प्रहार करना मारना पीटना एकाई खिंसा शब्द के द्वारा कठोर शब्द के द्वारा उसको चित्त को दुखी करना ऐसा शब्द बोल दिया शब्द जो इतना भयंकर हो सकता है मारने से भी इतना कष्ट नहीं होता है एक कठोर शब्द इतना कष्टदायक होता है ऐसा ऐसा शब्द है जो की शब्द उस सहन करने में असमर्थ हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है सभी देखने में है। एक शब्द प्रियजन कुछ ने ऐसे शब्द कह दिया सहन नहीं कर पाए इतना शब्द बान इतना तीखी होती है शब्द पर सावधानी से प्रयोग करना चाहिए हितं शद्ध तपो वाचिक तपस्या का अंतर्गत है Hmm. जिस शब्द से किसी का उद्बेग नहीं होता है जो साधन करते हैं हमारे लिए उनके लिए आत्म कल्याण के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, है? परमार्थ विषय में चिंतन के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं है संसार चक्र से मुक्त होने के लिए उनके हृदय में कोई जिज्ञासा है नहीं तो उनके लिए ये शब्द है नहीं जो परमार्थिक कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं उनके लिए ये शब्द है अनुद्व उद्वेक कर जिस शब्द के द्वारा किसी को उद्वेक होता है ऐसा शब्द नहीं बोलना प्रियंग ऐसा शब्द बोलना जिस शब्द से उनको अच्छा लगे सुनने में बड़ा अच्छा लगे गालि दो बड़ी मीठी वचन से मीठी हसी के द्वारा जैसे बच्चा को किसी को तारण करते हैं, हैं मीठी गाली देते हैं बच्चा हंसते हैं तो इस तरह से मीठी वचन के द्वारा शासन करो तो मीठी वचन के द्वारा प्रियां प्रियांग अनुद्विगम कर सत्यांग सत्य होना चाहिए ये झूठ नहीं झूठ कह कर किसी किसका मनोरंजन करोगे ऐसा नहीं प्रिया उनको सुनने में उनको अच्छा लगेगा ऐसा बोलो कि उनको सुनने में गाली देने से भी अच्छा लगेगा उस शब्द के द्वारा उसका मंगल भी होना चाहिए ऐसा शब्द हो तो बोलो नहीं तो शब्द बोलना ही नहीं सत्य शब्द होता है सत्य शब्द अगर कष्टदायक होता है किसी का कष्ट का कारण होता है तो बोलते हैं सत्य भी नहीं बोलना बोलना ही नहीं सत्य है लेकिन बोलने से दुखी होता है क्रोधित होता है विक्षेप होता है अनर्थ होता है कोई बात नहीं बोलना नहीं चुप इसको कहते हैं वाचिक तपस्या है। है। तो साधु होने के लिए भजन करने के लिए ये सब चारित्रिक जो हमारे भीतर जो जो प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर रिपू है इसको दमन करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए नहीं तो ये हमारा भजन को नष्ट कर देगा इसलिए वैष्णव किसको कहते हैं है? काम क्रोधो विहीना जे हिंसा दम्भ विवर्जिता मैं बड़ा पंडित हूँ मैं विद्वान हूँ मैं भजन नंदी हूँ आ, मैं बड़ा त्यागी हूं ये सब अहंकार है मैं साधु हूं ये अहंकार है आ, ये सब अहंकार है सुनने में थोड़ा खराब लगता है हम साधु हैं सब सुनने में खराब लगता है ना आ, लेकिन मेरी अहंकार है हम इससे औतीत है हम इससे औतीत है हम भगवान के हैं ठाकुर है, जी के है? हमारे है।, यह हमारे है यह सब उपाधि उपाधि है मैं ग्रस्ती ये भी मैं त्यागी ये भी त्यागी हूं दोनों झूठा है मैं गृहस्थी हूं ये मिथ्या है झूठा है मैं त्यागी हूं ये अहंकार है घमंड है दोनों झूठा है इससे अतीतमय तुम भी जो हो मैं भी वही हूं तुम जहां से आए हो हम भी वही से आए हैं तुमको भी जहां जाना है हमको भी वहां जाना है तो बीस में यह सब उपाधि ये भी अहंकार का कारण होता है हम लोग साधु बने है, हैं साधुता का अभिमान हम सोचते है सब हमारी कृपा के पात्र हैं, हम मैं अपनी बात कह रहा हूं अहंकार है तुम जानते नहीं गृहस्थी के अंदर कैसे कैसे संत तो निवास करते हैं कैसे कैसे भक्त तो है हम तो देखते हैं ऐसे ऐसे भक्त हमारे पास आते हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन चकित हो जाते हैं लज्जित हो जाते हैं हम सदुमन के तो हमारे इतने सुंदर स्थिति तो हमारे है नहीं हम कितना भागा है, सब छोड़ छाड़ के आए हैं लेकिन उस स्थिति में हम पहुंच नहीं पाए गृहस्थ जीवन गृहस्थ को छोटा नहीं समझना हमारे पूर्वज जो है सब गृहस्थी थे ये जो मुनि ऋषि सब गिरस्थी थे उनका ही जो वंशज है सब मुनि ऋषि का वंशज है गोत्र कश्यप गोत्र कश्यप ऋषि कश्यप गोत्र गोत्र जो है ये सब क्या है सब मुनि ऋषि का वंशज है तो गृहस्थी मानी ये नहीं है खर हमको अलग विषय नहीं है अपना अपना विचार करने की विषय है है ना? तो काम कर दो विना जो हिंसा दम्ब विवर्जिता लोभ मोह बिहीना लोभ भी नहीं है जगत दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है ये लोभ ये लालसा ये लालसा भजन को चौपट कर देता है मन में अगर विषय वस्तु के प्रति लालसा है तो जाकर के उसको हरिभक्ति प्राप्त करना है सप्न जैसे विषय अभिषित चित्तांग कृष्णभक्ति सुदुर्भ जैसे हृदय में विषय के प्रति आवेश है बोलते कृष्ण भक्ति सुदूर्लभो विषय अभिषित चित्तानां हम लोग भजन करते हैं कौन जानता है हमारे अंतर जगत की खबर वहां हमारे मन विषय कानन में रमन करता है ए, बाहर में ढोंग ढांग करते हैं भकत जी साधु महाराज बन जाते हैं ए, काम कर दो बीना जो हिंसा दम्भ विवर जीता लुभ मो भी ते दे वैष्णव जना वो है वैष्णव आप बोलेंगे जो ये वैष्णव है तो क्या जो भजन करते हैं भगवान राधा कृष्ण जुगल उपासना करते हैं ये वैष्णव नहीं है आप लोग कहते हैं हैं ये गुण में है वो है? तो क्या जुगल उपासना विष्णु उपासक जो वो है? तो जो है वो वैष्णव नहीं आपको गुण का आलोचना करते वैष्णव है बोले ना बात एक ही है जो राधारण के चरण कमल में अपने को समर्पित समर्पित कर चुके हैं उसके भीतर ही ये सदगुण राशि दिखने में आता है काम क्रोध विहीना हिंसा दंभ विवर्जिता लोभ मोह मोहबिना ये गुण उनमें ही संभव कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी जो कृष्ण भक्त हैं कृष्ण में जो समर्पित तो आत्मा है कृष्ण के लिए ही कृष्ण में जीवन व्यतीत करते हैं कृष्ण के लिए ही अकेली चेष्टा है कृष्ण को प्रसन्नता संपादन के लिए जिनके समस्त जीवन है समस्त जीवन को समर्पित तो हो करके जो हरिभजन करते हैं अपने लिए नहीं भगवत प्रसन्नता ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है तत्कर्म हरितोषण ऐसे जो है उनके भीतर ही ये सदगुण दिखने में आता है एक ही बात है सिक्का का इधर और इधर काम क्रोध भी न सिक्का का इधर की बात है उधर जो है राधा कृष्ण जी को शांत कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम कुछ चाहिए नहीं अपने विजुदय में कोई चाहन नहीं है एकमात्र भक्ति तुम प्रसन्न रहो तुम प्रसन्न रहो अपने लिए खुशाम को चाहन है नहीं ऐसे समर्पित आत्मा कृष्ण सुख ही को तात्पर्य वही सेवा ऐसे जो है भीतरी क्रिष्ण क्रिष्ण उसके भीतरी ये सब सदगुण कृष्ण भक्त कृष्णगुण सकुरी संचार उसके भीतरी ये कृष्ण कृपा करके सब सदगुण राशि से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं ये कृपा सापेक्ष है ना तो इसीलिए कहते हैं जो ऐसे जो हैं वो वैष्णव है सिर्फ बड़े बड़े बात करने से होता नहीं है आचरणशील होना चाहिए है ना इसलिए हमको खूब तत्परता के साथ भजन के साथ साथ हमको बहुत सावधानी से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए एक जान ओ खेत में काम करते ना किसान वो घास का रस्सी बनाते हैं रस्सी तो रोज रोज रस्सी कहाँ से मिलेगा वो घास फूस लाने के लिए क्या करते हैं रस्सी बनाते हैं घास का रस्सी उससे बांध करके ले आते हैं गाय भैंस के चारा उरा आदि सब बांध करके ले आते हैं एक दिन दोपहर के समय काम नहीं बहुत हरी भरी घास इकट्ठा करके सब रस्सी बना रहे हैं दोपहर के समय काम नहीं सब सोचते हैं भाई लंबा बहुत सारी रस्सी लंबा रस्सी बना रखेंगे फिर रोज़ रोज कौन बनाएगा फिर हमारा काम चलता रहेगा तो रस्सी बना रहा रस्सी बना रहा रस्सी बना रहा अरे धर फेंकते जा रहा रस्सी अरे बकरी आ करके अरे हरी घास की गंध मिल गया ना उस कुछ रुमुर कुछ रुमूर करके खाना शुरू कर दिया है बकरी आके खाना शुरू कर दिया वो तो गाना गा रहे हैं और रस्सी बना रहे हैं बनाते के आज बहुत रस्सी बना लिया अब हमारा कई दिन का काम चल जाएगा सारा दिन आज रस्सी बना लिया रस्सी के लिए फूस फूस बंद करके लाने के लिए बसी ना पीछे मोड़ कर देखते हैं भाई अरे रस्सी तो है नहीं रस्सी इतना सा है अरे हम सुबह से रोसी रस्सी बना रहे हैं रस्सी गया कहा अरे बकरी खा गया उसको पता नहीं रस्सी बकरी खा गया हम भी ऐसा भजन करते हैं हमारा भजन ऐसे बकरी खा जाता है काम क्रोध लोभ आदि जो हमारे हमारे इंद्र है हमारे है ये खा जाता है इसीलिए भजन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं फिर कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है हमारा भजन होता नहीं है कहाँ से होगा वो तो बकरी खा रहा है न क्या प्रश्न कर रहे थे वो भक्त जी घर परिवार के सदस्यों से पहले बहुत उनको सताया हो अज्ञानवश बाद में वैष्णवता आई हो लेकिन जिनको सताया है जिनको प्रताड़ित किया है उसके लिए कोई वेदना भी नहीं है कोई पश्चाताप भी नहीं है मन में और भजन भी कर रहे हैं देखिए हमने बहुत सारे भूल कर्म किया है ऐसा कोई मानव जीवन है नहीं भगवान छोड़ करके भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उनमें ऐसा दोष दिखने में आता नहीं है लेकिन साधारण जो बद्ध जीवात्मा है ऐसा कोई जीवन है नहीं जिस जीवन में निर्दोष संपूर्ण सर्वथा निर्दोष मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांका अशंका विश्वविभ्रमूल काम वैषम लोलता मद मत्सर् हिंसा छेद परपेक्षा ईर्षा देश लोभ लालसा ऐसे बहुत सारी अवगुण की खान है हर मनुष्य में काम ज्यादा किसी में काम ज्यादा तो किसी में काम तो उतना देखने में आता नहीं लोभ ज्यादा किसी में लोभ ज्यादा तो किसी में क्रोध ज्यादा किसी में क्रोध ज्यादा तो किसी में मोह ज्यादा जो देखने में आता है हम उसी को कहते हैं इसमें ये अवगुण है लेकिन है सब अवगुण ये रहेगा ये रहेगा जब भगवत शरणागत होते हैं भगवान कृपा करके कहते अहंग सर्व पापित मुख्य हम तुमको समस्त पापों से मुक्त कर देंगे धर्मात्मा बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है मेरी कृपा से तो जब भगवान कृपा करते हैं जब कोई महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करते हैं कृपा प्राप्त करने के बाद वो भजन शुरू करते हैं पहले ऐसा नहीं है जो एकदम भजन शुरू करते ही समस्त दोष मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे बड़े धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ठोकर खाएंगे भूल करेंगे फिर भूल के लिए पश्चात फिर भूल फिर पश्चात फिर रोदन हाय रे हमसे ऐसे ऐसे भूल हो गया हमने भजन करते हैं फिर पश्चात जनन अंतर दह ये होगा पहले होता नहीं है जब भजन शुरू करते हैं तब तो जा करके वो छोटी सी भूल भी उसको सहन करना बड़ा कष्ट हो जाता है साधक के लिए हर साधक के लिए जो समर्पित तो हो जाते हैं यह दोषनीय नहीं है दोष का कारण नहीं से बहुत भूल हो गया हमने बहुत पाप किया है हमने बहुत जन को सताया हमने बहुतों को कष्ट दिया बीमार पकड़ पकड़ा गया तो वो तो बीमार बहुत जल्दी ठीक हो सकता है डायग्नोज डायग्नोज ठीक नहीं से ना ट्रीटमेंट ठीक होता है हम लोग डायग्नोज होता नहीं है जिस कारण बीमार जाता नहीं है।, है अगर तुम्हारा बीमारी पकड़ी गई तो मान लो वो ठीक हो जाएगा और उसके लिए पश्चाताप जब आ गया जी हमने बहुत भूल किया है अरे भूल सबका ही होता है और ऐसा नहीं कोई गारंटी नहीं जो भूल कर लिया अब आगे भूल होगा नहीं ऐसा नहीं कोई गारंटी नहीं वो भूल अबार होगा फिर होगा फिर पश्चात फिर होगा ऐसा धीरे धीरे धीरे धीरे हृदय के एक शुद्धिकरण होता जाता है और भूल निवृत्त होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे रोशनी आती जाती है अंधकार हटता जाता है यह प्रक्रिया है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे नहीं लेकिन साधक जब सत्संग में रहते हैं साधु संग में रहते हैं अनुष्ठान में रहते हैं भजन क्रिया में रहते हैं, हैं? और विषय से दूर रहने के लिए प्रयत्न करते हैं तो बहुत जल्दी उसके अंतकरण के शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे ये सब जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर जो काम करो लोभ आदि जो प्रवृत्ति धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे, धीरे, धीरे, धीरे लुप्त तो होता जाता है ये प्रक्रिया है तो जब तुम जान गए हो हमारे द्वारा ये भूल हुआ है और ऐसे भूल होना नहीं चाहिए तो मान लीजिए कृपा हो रही है कृपा बरस रही है ए, ये आप तुम्हारी बीमारी जल्दी चली जाएगी तुम तो चिंता मत करो ए,